सुखन भूप तटक नामय नामन रूपा जाना चाह गति देऊ राम जी हज जान दे सेन मा दिक आई जसही नाम जन आरतारी घऊ दा कहु चतुरू तो नामय धारा ज्ञानी प्रभु विशेष तारा कहू चहु सुति नाम प्रधारु गल विशेष नहीं आने आनऊ सकाम जे राम भगति रसल राम सुपे न पीू शरद तिमु के मन में नाम के विषय में बहुत सी बातें जानने की हैं और जो जपियों की साधना करने वाले हैं उनको तो ये सब बातें बहुत स्पष्ट रूप में समझ लेनी चाहिए तो सब काम की बातें हैं कल देख रहे थे कि नाम और रूप का क्या संबंध है परम परमात्मा है नाम रूप उसकी दोनों उपाधियां हैं भगवान का रूप देखना चाहते हैं, उनके दर्शन चाहते हैं तो नाम जपे नाम का जप करते करते भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं जिस रूप में नाम जपा जाता है नाम भगवान के अनेक है रूप भी अनेक है उन उन में भगवान आ जाते हैं जिस रूप में उनका नाम जपा जाता है और ये भी बता दिया उदाहरण देकर के संसार में सर्वत्र ये देखा जाता है कि नाम के ही अधीन रूप है नाम लेते हैं तो रूप अपने आप मन में आ जाता है ऐसे भगवान का नाम लेंगे तो भगवान का रूप अपने आप मन में आ जाएगा लेकिन उसके लिए लगातार जप करना चाहिए निरंतर उसका जप करना चाहिए जप करने का विधान आगे बताएंगे अब ये बताते हैं यहाँ पर आज कि देखिए कि अनेक प्रकार, अने प्रकार के जीवन की उपलब्धियां हैं अनेक प्रकार के भक्त भी हैं वे अपने नाम जप करने से अपनी अपनी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं और ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो उनको तो कोई कामना न हो तो उनके लिए भी नाम जप होती योगी हो है तो अब यहाँ से शुरू करते हैं नाम जी है, जब जागे जोगी अब कहते योगी लोग है, जो हैं नाम जप करने से जो मोह निशा में सो रहे हैं तो जाग जाते हैं और तो वीर विरंश प्रपंच भी ब्रह्मा जी का जो प्रपंच है उससे वो व्रत हो जाते हैं और उसे वियोगी हो जाते हैं मैंने तो उसे विमुक्त हो जाते हैं ध्यान डाल है लेते हैं परमात्मा जी तक पर पहुंच गए और जहां जाग गए परमात्मा की प्राप्त कर ली तो ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा और ब्रह्म का अनुपम सुख जो वो हो अनुभव करते हैं मैंने जैसा ब्रह्म का सुख है परमात्मा का सुख है वैसा अन्यत्र कहीं भी संख्या है वो सुख उसे प्राप्त होता है अगत नाम है नाम लूपा और वो ब्रह्म सुख है अनामय है, है कि मनुष्य में कोई विकार नहीं है कोई दोष नहीं है और नाम न रूपा और फिर उसका ब्रह्म का भी कोई नाम रूप नहीं है और उसके सुख भी कोई नाम रूप नहीं इस प्रकार की जो परमात्मा का परमात्मा और उसका आनंद ब्रह्म और उसका आनंद है वो भी नाम के बल से प्राप्त हो जाता है तो ये पहले एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो अंतिम उपलब्धि है वो बता दी नाम, करते, करते, जब नाम जब करने करते करते जबकि ब्रह्म तक पहुंच जाता है ब्रह्म का आनंद भी उसे प्राप्त हो जाता है लेकिन ब्रह्म का आनंद उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो विरक्त है इसलिए नाम जब करने से जपने से पहले वैराग्य आता है और ये वैराग्य का रूप का थोड़ा सा वर्णन यहाँ कर दिया कि वैराग्य के माने क्या है कि वीरत विरंश प्रपंच भी होगी कि जो ब्रह्मा जी की जितनी विशिष्टि है जिसमें कि स्वर्ग नरता सब आते हैं मृत लोग भी आता है मनुष्य शरीर भी आते हैं कीट पतन कश के शरीर आते हैं देवताओं के शरीर आते हैं ये सब जो है ये है। और उनमें ब्रह्मा की सृष्टि में सुखों का भी तारतम्य है चाहे वो भ्रांतिमान भी सुख हो लेकिन उसका तारतम्य है कहीं कम है कहीं ज्यादा है इस प्रकार से सुख भी है लेकिन उनसे जो व्यक्ति स्वस्थ हो गया है माना इनका सबका सुख जो है ये ब्रह्मा जी की सृष्टि के अंतर्गत जीव को जो सुख प्राप्त होता है वो सपने के समान है जैसे स्वप्न से कोई जाग जाए जागता अवस्था में आ जाए ऐसे ही समय संसारी सुख जितना है वो सपने के समान है और जहाँ व्यक्ति को बैराग जाग गया तहा जाग गया ये है ये जागने की बात उसी दास ने अंत में कई जगह कही नाम जी जब जाग जब जागह जोगी जागण योगी जाग जाते हैं जागना शब्द का प्रयोग करते हैं तो और जगह भी आता है मोह निशा सब सोवन हारा देख सपन अनेक प्रकारा ये तो निद्रा है कि मोहरू की निद्रा में सो रहे जैसे रात्रि में सोते हैं तो सपने दिखाई देता है ऐसी मोहरू की निद्रा में सोते हैं तो मोह निशा सब सोवन हारा और देख सपन अनेक प्रकार और जागृता अवस्था में तब तरह तरह के सपने दिखाई दे रहे हैं ये जागृता अवस्था भी एक प्रकार की निद्रा है और दीर्घ निद्रा है सारी जिंदगी इस प्रकार की निद्रा रहती है दिखाई देता रहता है स्वप्न दिखाई देता रहता है और सब जगह मोह मोह सब जगह रहता है व्यक्ति का ये मोहमयी निद्रा है ये तो जागृता अवस्था में व्यक्ति अनुभव करता है और जब तक मोह निद्रा है तब तक परमात्मा का भोग नहीं होता परमात्मा का आनंद सुख शांति वो प्राप्त नहीं होती इस ब्रह्मा जी का ये प्रपंच रचा हुआ ये मोह निद्रा इसमें तो जीव को नाना प्रकार के क्लेश ही हैं, कहते ते दुख है कभी हर्ष है कभी विषाद है कभी लाभ है कभी हानि है कभी उन्नति है कभी अवन्नति है ये सब इसमें द्वंद संसार में सर्वत्र हर समय है है इनसे संसार में रहते हुए संसार के द्वंदों से कैसे बचा जा सकता है इसमें कभी निंदा है कभी स्तुति है ये सब इसमें तो स्वाभाविक होता ही होता है कोई ये समझे इस प्रकार का कि इसमें जो कुछ हो रहा है ये सब न हो तो वैसे करके उसकी तो दराशा मात्र है वो तो होगा हो ही होगा लेकिन जब व्यक्ति इससे जागे जैसे स्वप्न से कोई जागता है जैसे मोह से कोई जागे तब उसको जो है घोषाश आवे तब ज्ञान प्राप्त हो तो इस तरह से कहते हैं इसमें एक जगह फिर आगे चल करके जानो तब ही जीव जग जागा जब सब विषय बिलास बिरागा कि जानो तब ही जीव जीव कब जागा जब सब विषय बिलास बिरागा जब विषयों का जो विलास था उससे जब वैराग्य हो जाए तब समझो कि जीव जगा ये जीव का जागना है मनुष्य का जागना वाली बात दूसरी है जीव जो है वो जीव तो जगता तो ऐसा नहीं कि शरीर से छूटा मरे तो फिर जाग गए वो जगना नहीं जीव तो जन्म जन्मांतर सोता रहता है, मोहनिशा में पड़ा रहता है और सोते ही सोती उसकी यात्रा होती रहती है एक शरीर से दूसरे स्तर शरीर में उसका जागना तो जब है जब जीव का मोह छूटे ज्ञान हो और ये ब्रह्मा जी के प्रपंच की क्या विशेषता है इसकी ये पहले कह आए हैं कि देखो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न विश्व की न ब्रह्मा जी के रचा हुआ ये सारा विश्व जो है गुण दोष में है जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न संत हंस गुण जहां परिहर बार विकार अब इसमें ये संसार जो है गुण दोष में संसार और इसमें लिंदा स्तुति लाभ हानि ये दुर्दंध जो है ये है भलाई बुराई जो व्यक्ति इसी में पला हुआ है इन्हीं के रक्त में बढ़ा हुआ है बस वो जो है समझो की अधा में पला हुआ है ऐसा अपने आप से लगता नहीं है व्यक्ति को अपने आप से लगता है हम बहुत समझदार है हम सब संसार में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं बहुत बढ़िया दुनिया देख रहे हैं बहुत बढ़िया ऐसे लाभ उठा रहे हैं बहुत बढ़िया सुख प्राप्त कर रहे हैं सब अच्छे अच्छा करके उसको लगता रहता है और उसे सत्य भी वही लगता है इस संसार में अगर किसी व्यक्ति से कहो कि तो भाई ये तुम्हारा परिवार के हाँ बिल्कुल हमारा परिवार ये मकान तुम्हारा कहे हाँ बिल्कुल मकान हमारा हम तो नहीं समझते कि तुम्हारा मकान है क्योंकि नहीं बिल्कुल हमारा मकान रजिस्ट्री देख लो हम सब झूठ छोड़े बोलते हैं बिल्कुल सत्य बिल्कुल हंड्रेड फैक्ट है कि मेरा मकान रंग समाप्र भी कोई इसमें किसी प्रकार की बताओ कितना सत्य तो बोलता है जरा भी झुंड नहीं बोलता लेकिन शास्त्र कहते हैं ये तो ये तो सप्न की बातें हैं इनमें क्या रखा है भूकंप आवे ना आवे लेकिन भूकंप आवे तो भी रोएगा देखो मौत तो इस प्रकार का है जब व्यक्ति को प्राप्त होता है तो भी परेशानी है उसे चला जाए तो भी जब सब नष्ट हो जाता है तो भी वो व्यक्ति अपने आप आपकी शिकायत करता है कि मेरा ऐसा बढ़िया मकान था वो भूकंप आया तो नष्ट हो गया मेरा ऐसा बढ़िया मकान था मैंने इतने पैसे लगाकर बनाए तो भूकंप आया तो नष्ट हो तो भूकंप आने के नष्ट के बाद मकान ही तो नष्ट होगा मोह तो यथावत रहेगा निद्रा मोह की है मकान की नहीं है वो ये जो मोह छाया हुआ मन बुद्धि पर और जो भला बुरा अपना पराया इस प्रकार का जो व्यक्ति देखता रहता है ये उसकी समस्या है ये कहते हैं कि शास्त्र ये कहते हैं कि इससे जागो जागने के लिए आदेश है इसमें की देखो गीता में भी दूसरे अध्याय में जहाँ पर स्थित प्रदर्शन आता है भगवान यही बताते हैं कि देखो या निशा सर्वभूताराम तस्याम जागृति संयमी मान्य समस्त प्राणी जिस मोह निद्रा में सो रहे हैं संयमी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति उसी में जागता है वहीं वहां से गीता से प्रेरणा ली तुलसीदास तो जी भी इसी प्रकार के रामचरितमानस मानस जगह जगह कहते हैं इसका विस्तृत वर्णन वहां पर आता है जहाँ पर लक्ष्मण जी निषाद राज को उपदेश देते हैं लक्ष्मण गीता के नाम से प्रसिद्ध है वहां पर लक्ष्मण जी इसी का यही सब बताते है कि देखो की जब जीव सोता है सो रहा होता है जीव निद्र में होता तो देखा ही सपन अनेक प्रकारा नाना प्रकार के सपने देखता सपने हो ही भिखार रंग वंक नाकपत हो जागे लाभ प्रपंच जिये जो है ये प्रपंच कैसा है प्रपंच मैंने पंच के मैंने पांच अपरा उसमें लगा दिया जिसमें पांच पांच से मिलकर के कोई रचना हुई वो पांच जिसमें पांच कर्म इंद्रिया जिसमें पांच ज्ञान इंद्रिया जिसमें की पांच प्राण जिसमें की पंच महाभूत जिसमें की पंच विषय अरे जिसमें की सब पंच ही पंच हो तो ये सब प्रपंच ही है तो ये सब जितना प्रपंच है बस इसी में जो है जीव पड़ा हुआ है तो सो रहा है तो। जो कुछ है दिखाई देता है समझता बस यही सकते हैं। जो कुछ सुनाई देता सकते है समझता यही सत्य है जो कुछ उसे अनुभव में आता है अपने सुख दुख अनुभव में आता है बस उसे वही सत्य लगता है जिससे राग द्वेष झगड़ा के साथ से लगता बस यही सत्य है बस ये इसलिए कहते हैं कि देखो इससे जागना जो जाग जाए वो धन्य है तो कहते हैं इसको जागना जब तक इस मौ निद्रा से जागता नहीं तब तो परमात्मा जो ब्रह्मानंद से प्राप्त होता नहीं ब्रह्मानंद तो के प्राप्त होने के लिए व्यक्ति को जागना आवश्यक है तो कैसे जागे तो नाम जिए जप जा गई जोगी नाम जपे अपने जिगा से बराबर नाम जपते रहें जपते रहें जपते रहें लगातार जपते जपते नाम का प्रभाव यह है कि व्यक्ति को वैराग्य आ जा जाएगा मूर निशा से जाग जाएगा और जहां जाएगा जा तो अपने आप ही परमात्मा दिखाई देने लगेगा मैंने पर ये नाम का प्रभाव दोनों प्रभाव है वैराग्य भी और ज्ञान भी दोनों देते हैं नाम जपने से वैराग्य भी, भी आ जाएगा नाम जपने से ज्ञान भी आ जाएगा ये दोनों अब ये कैसे आएगा इसमें युक्ति क्या है वो तो फिर आगे बता देंगे एक बात तो ध्यान में रखने की यहाँ पर है कि ऐसी परम गति जो है वो भी नाम जब से प्राप्त हो सकती है और एक बात मैंने एक प्रसंग चलता तो बातें तो कई बात होती है तो कई पक्ष से विचार करो तो बातें तो पता चलती दूसरी ये है कि ब्रह्म शक्ति यानी उनका ब्रह्म सुख का अनुभव करते है ब्रह्म सुख जो है वास्तविक सुख है और बाकी सब जो कितने सुख है वो मिथ्या सुख है आभास मात्र है प्रतीत मात्र लगते सुख है सुख है नहीं कुछ <coughs> जहाँ कहीं जो सुख प्रतीत होता है वो ब्रह्म का ही सुख प्रकारांतर से लौकिक सुखों के रूप में भाषित होता है ऐसे कह सकते हैं कि ब्रह्म का सुख तो वास्तविक सुख भिन्न रूप सुख है और जो संसार में जो सुख यदा कदा भाषित होते वो प्रतिबिंबित सुख है रिफ्लेक्टेड प्रतिबिंब जैसे कोई कुछ होता नहीं है भाषित होता है ऐसे प्रतिबिंबित सुख के समान भौतिक सुख है अनुभव में आने मात्र के लिए लगते तो सुख है लेकिन वो सुख तत्व तो कुछ है नहीं और जिन वस्तुओं में सुख लगता है उनमें सुख नहीं है तो लगता झूठ मुठ में लगता है जड़ वस्तुओं में सुख तो एक चेतन तत्व तो है कोई जड़ तो हो सकता नहीं जड़ वस्तुओं में सुख हो नहीं सकता लेकिन जड़ वस्तुओं में सुख लगता है इसके मैंने जरूर कोई भ्रांति इस प्रकार से अगर विचार करके देखते हैं तो पता चलता है कि संसार में जहां कहीं भी सुख प्रतीत होता है वो मेरी भ्रांति मात्र है वहां कोई सुख नहीं तो सुख एकमात्र परमा नहीं है कभी कभी लोग जो इस अध्यात्म विद्या के रहस्य को नहीं समझते वे लोग अपनी उल्टी बुद्धि में मोह में पड़े हुए व्यक्ति ये समझते हैं कि मान लो हमने बहुत साधना की और ब्रह्म मिल भी गया तो क्या हुआ दुनिया भर की इतनी वस्तुएं मिल गई तो एक ब्रह्म भी मिल जाए तो उससे क्या फायदा और ब्रह्म मिला उसकी शर्ती है कि जब सारा संसार छूटे तब ब्रह्म मिले तो देखो कितना विशाल विश्व वो सब छूट जाए कितना शरीर कितने प्राण मन बुद्धि कितने सब परिवार कितना धन संपत्ति कितनी यश कीर्ति पद जब सब छूट जाए तब कहीं परमात्मा एक परमात्मा मिले तो परमात्मा मिलने में हानि है कि परमात्मा मिलने में लाभ है व्यक्ति की बुद्धि में यही लगता है कि परमात्मा के मिलने में कोई लाभ नहीं एक मिल भी गया तो क्या फायदा उसको एक परमात्मा मात्र मिला और ये तमाम बहुत बातें हैं प्राप्त हैं ये कोई कोई तो समझता है कि जब तक हम संसार में हैं तो कम से कम संसार का सुख तो पा रहे हैं परमात्मा को प्राप्त करेंगे तो संसार से विमुख होना पड़ेगा तो सारे संसार के सुख छूट जाएंगे और परमात्मा में फिर कोई सुख है ही नहीं है? हम बिना सुख के हो जाएंगे ऐसे भी धारणा किसी लोग की तुम्हारे जब तक परमात्मा के विषय में अज्ञान है तब तक व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा भी नहीं करता कोई साधना भी नहीं करता कौन नाम जपे कौन परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करे धरा क्या उसमें ऐसे अपनी बुद्धि बोलती रहती भीतर चाहे बहस करने के लिए न भी बोले किसी से तो भी भीतर भीतर अपने मन कहता रहता लोग कहते कुछ भी रहे लेकिन उसमें क्या फायदा उसको पुस्तक <coughs> उस तो नहीं उसमें है लेकिन जब ये समझ में आ गए कि परमात्मा जो ब्रह्म है या परमात्मा है वही एकमात्र आनंद है आनंद किसे कहते हैं परमात्मा का नाम आनंद है आनंद और परमात्मा अभिन्न है यहाँ ब्रह्म सुख ही एक साथ बोला उसमें उसके बीच में के भी नहीं लगा सकते हैं कि ब्रह्म बोले तो थोड़ा सा भाषा में गलती हो जाएगी जैसे कि कहें कि किसी पात्र में रखा जैसे गिलास का दूध गिलास का पानी तो गिलास का पानी मैंने गिलास अलग चीजें पानी अलग थी ऐसे अगर कहें कि ब्रह्म का सुख तो मैंने ब्रह्म एक अलग चीज है सुख एक अलग है तो का इस प्रकार से नहीं है ब्रह्म स्वयं सुख है ब्रह्म स्वयं आनंद है आनंद का नाम ब्रह्म है ये बातचरित मानस में भी कही भी गीता आदि में बार बार ये बात कही जाती है। लेकिन तो पढ़ते हुए भी लोग ध्यान नहीं देते उसकी तरफ की क्या कहा जा रहा है जैसे वशिष्ठ जी ने भगवान राम का नाम लिया रखा तो यही पहले से बताया कि जो आनंद सिंध सुख पहले आनंद से सिन्दर बताया कि मानो एक आनंद का एक विशाल कागर है बहुत बड़ा आनंद आनंद का भंडार है और सीकर तैयूक सुखासी और वो इतना बड़ा आनंद है जिसकी एक बूंद से तीनों लोग सुखी हो रहे हैं एक बूंद से तीनों लोग सुखी हो रहे हैं एक व्यक्ति की बात ही क्या तो इतना ज्यादा वो सुख है <coughs> सीकर तैयारोक सुति So, सुख धाम राम असनामा ऐसा जो सुख का धाम है उसी का नाम राम है उस सुख का नाम उस आनंद का नाम ही राम है तो इसे अगर पूछे कि भाई तुम जीवन में क्या चाहते हो तो कोई कहेगा कि आनंद चाहते हैं सुख चाहते हैं अगर कहते हैं अगर सुख चाहते हो तो इसके माना तुम राम को ही चाहते हो कहना नाना नान राम चाहे मतलब तो इसके मैंने राम और आनंद को जोड़ नहीं पा रहा शास्त्रों का हमारे देखा नहीं उसकी बुद्धि में ये मतलब ये राम राम सोमारक का मतलब हमारा मतलब सुख तो जरूर हम चाहते हैं लेकिन राम सोमारा को मतलब लेकिन शास्त्र हमारे कहते जो आनंद उसी का नाम ही तो राम है हम जब ये कहें कि भगवान राम को दर्शन की कोशिश करो भगवान राम को प्राप्त करने का प्रयास करो तो राम के स्थान में आप ब्रैकेट में उसके आगे आनंद लिख लो आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करो ये कहने का तात्पर्य <coughs> जब तक वो आनंद अक्षण आनंद जिसको प्राप्त करने के बाद में दुख होता ही नहीं वह आनंद जो ब्रह्मानंद प्राप्त के लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए और अगर ब्रह्म का आनंद स्वरूप ब्रह्म प्राप्त नहीं हुआ तो बाकी जो आनंद दुनिया के प्राप्त है वो समझते भले रहोगे बड़ा प्राप्त है वो आनंद आनंद कुछ नहीं है वो झूठी एक विडम्बना इस प्रकार की है लगती मात्र है कि संसार में कोई सुख है कोई सुख नहीं ज्यादा सत्य बात कहने लगो तो बात यह है कि संसार में सुख नहीं है दुख ही दुख है उस दुख में ही व्यक्ति को परवस्था के कारण कभी कभी सुख भी लग जाता है जब दुख की कमी किसी समय होती है, उतार चढ़ाव में उस दुख की कमी को सुख समझ लेता जैसे व्यक्ति को बहुत भूख लगी हो तो बड़ी तकलीफ होगी खाने को मिल जाए तो उसको सुख समझ बात अच्छा तो हो गई बड़ा अच्छा हो गया लेकिन ये क्या हुआ भूख की जो पीड़ा थी वो घट गई बस और क्या, हुआ? हुआ क्या तो हो गया खत्म हो गई और क्या हुआ कोई सुख सड़क प्राप्त हो गया ऐसे संसार में जितने भी सुख है वह सुख सुख करके नहीं है संसार पर दुख का भंडार है दुख ही दुख उसमें है कदाचित कहीं कोई कामना पूर्ति हो गई तो उससे इसके कारण दुख का घटा हुआ मन शांत हुआ तो उससे समझ लेता है तो लेकिन इतनी बात समझना फिर ज्यादा मुश्किल पड़ती है तो कम से कम इतना तो देख ही ले सुख संसार का है वो क्षणिक है इतना तो बात समझना कि क्षणिक है नासमान है उसके साथ दुख भी मिला हुआ है निरापद तो है नहीं कि संसार का सुख सुख इतनी बात को ऐसी समझ में आ सकती है तो कहते हैं इससे इससे छुटकारा पा करके ब्रह्म का आनंद प्राप्त करें इसीलिए के आनंद के लिए विशेषण दे दिए कि ये अनुपम है मैंने इसकी तुलना में संसार में आज तक जीव में वैसा तो कहीं पाया नहीं जिसकी उपमा हो अनुपम हु? तो ब्रह्म के आनंद की क्या उपमा है कोई तो नहीं क्योंकि हम संसार के बहुत से सुख हम अनुभव करते हैं वो कोई उपमा नहीं है ये तो सब उसकी परछाई मात्र है क्या उपमा तो उसकी आभाष मात्र है झूठी प्रती मात्र है वो कम उसकी उपमा और वो ब्रह्म जो है आकाश है अकथ नहीं है माने वो सुख कहो कि भाई ब्रह्म करो कैसा सुख है वो तो बस ऐसे ही कह सकते हैं बहुत सुख है उसमें बिल्कुल नहीं है समुद्र के समान है सदा बना रहता है ऐसी बात हम भली कह लो लेकिन सुखानुभूति का वर्णन नहीं किया कि प्रकार का सुख है। तो कहते हैं अगत है अनामय है, अनाम है मान वो निर्विकार है आमय कमल रोग है उसमे किसी प्रकार का रोग या विकार या उसमें किसी प्रकार के दुख की मिलावट नहीं है। ब्रह्म का सुख जो है शुद्ध सुख है। उसके सुख के साथ में दुख रंश मात्र भी नहीं संसारी सुखों में सुख प्राप्त होने के पहले दुख सुख प्राप्त होने आवे निकटतम दुख है और जब प्राप्त हो तो भी उस सुख के नष्ट हो जाने के भय भयरूपी दुख है और उसके नष्ट हो जाने के बाद में नष्ट हो जाने का दुख है और फिर यदि अगर वो दुख प्रसिष्ठ भी करे तो दूसरे लोगों से छीन लेंगे नष्ट हो जाएगा इस प्रकार का भय बराबर बना रहता है इसलिए अनेक प्रकार के दुख संसारी सुख के साथ मिले हुए हैं ऐसी समस्या ब्रह्म सुख के साथ में नहीं है उसमें तो आद्यंत सर्वत्र सुख ही सुख है दुख का ना आना है और न दुख के आने का भय अब दुख अनेक प्रकार के हैं दुख जैसे व्यक्ति के धन सम्पत्ति के नाश होने का दुख या दरिद्रीय होने का दुख या मृत्यु का भय या बीमारी के दुख या किसी के किसी ने कटवचन बोलती हैं उस बात का दुख ऐसे नये कितने प्रकार के दुख जो हैं संसार में है लेकिन ये सब जितने भी दुख हैं, इनमें से किसी भी प्रकार का दुख ब्रह्म के आनंद में रंश मात्र भी न है और न हो सकता है डर तो भी नहीं इस प्रकार उसमें सी जैसे अंधकार में सूर्य सूर्य के प्रकाश में जैसे अंधकार नहीं प्रवेश कर सकता सूर्य से दूर बादलों के पर, पीछे की तरफ कहीं भला अंधेरा बना रहे पृथ्वी की दूसरी ओर भले कहीं अंधेरा बना रहे लेकिन वह अंधेरा आगे सूर्य के सामने और सूर्य को निगल जाए ऐसे नहीं हो सकता एक उदाहरण तो ने दिया कि असंभव बातलों में से कि भले ही अंधेरा सूर्य को निकल जाए लेकिन ऐसा नहीं हो सकता तो माने सूर्य जब हो तो सूर्य के सामने अंधकार नहीं आ सकता इसी प्रकार से ब्रह्म के आनंद के सामने दुख नाम की कोई वस्तु आ ही नहीं सकती ऐसा आनंद इसमें इस प्रेमी है माने कमिटेबल है उसको उस प्रकार की हमें आकांक्षा करनी चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए और वो कैसे प्रयास करते होगा प्राप्त दूसरी राष्ट्रीय कहते हैं ये तो नाम जब से भी हो सकता है नाम जब करते रहो करते रहो तो जब कालांतर में वैराग्य आ जाएगा तो ये ब्रह्म का आनंद अन्दर में आ जाएगा <coughs> एक बात ये दूसरी थोड़े उससे नीचे उतर करके आते हैं कहते हैं जाना चाहे गुण ये ऊ जो लोग गुड़गति जानना चाहते हो नाम जीह जब जान ही दे अपने विधा से नाम जब करके उस गुण गति को भी जान सकते हैं। अब गुण गति तो परमात्मा भी है लेकिन परमात्मा की बात ब्रह्म सुख की बात पहले कह चुके हैं इसलिए गुण गति अब नहीं कह सकते गुण गति उससे नीचे उतर करके कोई ना कोई गुण गति की बात होगी जैसे कहीं कहीं कोई व्यक्ति भविष्य की बात को जान जाता है ये भी गुण गति किसी दूसरे की मन की बात को जान गया तो ये भी गुड़ गति है इस प्रकार से ये कुछ बातें इस प्रकार की हैं, ये सब होती रहती है व्यक्ति के जीवन में आंतरिक जीवन में लेकिन उनको वो हो जानता नहीं कि कैसे होती है ये दिन लोगों को इस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं और ये सबको जानते हैं तो वो लोग कैसे जानेंगे, कैसे उन्हें प्राप्त हो गए तो जो वो <स्थ> उन सब बातों को भी नामजश के द्वारा ये भी सब हो सकते है इसलिए <स्थ> कहते हैं कि जानना चाहे गुढ़ गति जो गुढ़ जानना चाहते हैं वो भी इसे जान सकते हैं एक गूढ़ इस प्रकार की है सूर्य विज्ञान कहलाता है कि धातु में एक धातु को बदल करके दूसरी धातु में कन्वर्ट कर सकते हैं सूर्य विज्ञान से धातु तो ही बदल जाए तो देखो गूढ़ है कैसे बदल जाए तो कोई व्यक्ति जानता कैसे बदल जाएगी के नहीं जानता तो इस गुण गति को भी जानना हो तो नाम जीव जब से जपो और फिर गुणगति भी मालूम हो जाएगी बाकी जितनी भी गुणगतिया हैं तो वो सब के सब अपने मन और बुद्धि के सूक्ष्म स्तर पर कार्य करती है जब मन बहुत शांति काग्र हो करके हो जाता है और व्यापक हो जाता है तब उसमें यह सूक्ष्म बातों के कारस्य उद्घाटित हो जाता है तो नाम जस्ते जस्ते जहाँ मन में एकाग्रता आ गई सूक्ष्मता आ गई शांति आ गई तहा इस प्रकार के संसार के प्राकृतिक नियम जो गुण नियम है जिनका के प्रयोग हर कोई व्यक्ति करना नहीं जानता है वो भी उस व्यक्ति को मालूम हो जाएंगे इस प्रकार से देखते हैं कि संसार के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ लोग विशेष योग्य हो गए किसी भी क्षेत्र में देखो संगीत के क्षेत्र में एक विशेष स्तर पर पहुंच गए जहां दूसरे लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल है कोई लेखक हुआ कभी हुआ तो ऊंचाई पर पहुंच गया जहां दूसरा वैसा कभी बने तो बनना चाहे तो नहीं बन पाता कहीं कोई प्रोफेशन में भी कहीं कोई डॉक्टर हुआ कोई वैद्य हुआ तो उसको इसी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि तो रोगी को देखते ही वो समझ जाता क्या क्या, क्या है कि इसकी क्या समस्या क्या रोग है और उसका कैसे निदान होगा उसका जैसे जैसे उसको भीतर इल्हाम हो रहा हो तो उसके अंदर कोई जो है उसको कोई भीतर उसको बोल रहा हो दिख रहा हो भीतर से ऐसे हो जाता है उसको तो ये स्थिति उसके अंदर हो जाती है ये कैसे हो गई ये व्यक्ति जब एकाग्रता मन की आती है और अभ्यास करते करते अंतर्मुखी व्यक्ति होता है तब ये शक्तियां इस प्रकार की व्यक्ति के अंतर्गत आ जाती हैं और सूक्ष्म राहत भी समझ में आने लगते हैं तो उसको भी कहते हैं कि ऐसी स्थिति भी इस ऊंचाई पर भी व्यक्ति पहुंच सकता है जाना चाहे गुण गति देव नाम जी है जब जान ही देने नाम जप चला तो उनको ये गुण गति प्राप्त हुई जान गए तो जब वे जान गए तो उसी के बल पर उन्होंने बोल दिया कि देखो ऐसे ऐसे होता है जैसे एक भी वे शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता है सर जाता है नल जाता है दूसरा शरीर प्राप्त गति जानने के लिए एक विशेष प्रकार की आंतरिक क्षमता व्यक्ति के उनको अपने जागृत करनी पड़ती है उसके लिए योग साधना भी है पतंजल योग में भी पतंजल भी सब आती है तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि योगी लोग करते हैं अपने योग दर्शन के द्वारा जो सिद्धियों को प्राप्त करते हैं वो तो प्राप्त करते हैं लेकिन यहाँ हम बताते हैं नाम जक के द्वारा भी हो सकता इस नामजफ में कोई कॉम्प्लीकेशन नहीं अन्य जितनी भी प्रकार की योग साधनाएं हैं उनमें बड़ी जटिलता है जैसे कुंडली योग जागृत करना है तो संगीत जटिलताएँ हैं कभी कभी लोग सफल भी होते हैं असफल भी होते हैं बनता भी है बिगड़ता भी है कोई कोई कुंडली योग के साधक ऐसे हैं जिनको भी रोग लग गया सफल सब, तो हुए नहीं मामला बिगड़ गया तो ऐसे करके लेकिन नामजत में इस प्रकार नहीं नाम जब जत करेगा जितनी साधना होगी उतनी होगी जहाँ तक तो पहुँचेगा तो तहाँ तक पहुँचेगा उसका बिगड़ने का कोई संभावना इसलिए कहते हैं जाना चाहे गुणगत नाम जी है जप जाने तेऊ साधक नाम जप अ लय लाए साधक लोग ले लगा करके भगवान का नाम जपते हैं तो क्या होता है हूं सिद्धि अनमादिक पाए अनमादिक सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है आठ सिद्धियां कहलाती हैं अनिमा इत्यादि पहली अणिमा है इसलिए अनिमा इत्यादि कर दी है अणिमा महिमा लघुमा गरिमा प्राप्त प्राकाम ईशत्व दशत्व ये आठ प्रकार के जो हैं ये है ये सिद्धियां कहलाती हैं बने ये सिद्धियां भी व्यक्ति को नाम जप करने से ही प्राप्त हो सकती हैं सिद्धियां हों या उपलब्धियां कोई भी आध्यात्मिक को उपलब्धियां हैं वो व्यक्ति को तभी प्राप्त होती हैं जब वो अपने शरीर भाव से ऊपर उठे प्राण के स्तर पर आ गए मन के स्तर पर आ गए और इनको सबको रेगुलराइज करे सिस्टमाइज करे तो जितनी भी सिद्धियाँ हैं सब प्राण के स्तर की और मन के स्तर की हैं बुद्धि के स्तर की हैं इन्हीं के सूक्ष्मता सूक्ष्म होने पर ये सिद्धियाँ सब प्राप्त होती हैं जब तक व्यक्ति अपने आप को शरीराभिमान रखे और बाहि जगत के विषयों में लिप्त है तब तक ये सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होती इसलिए जो लो लोग ज्ञानी लोग हैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं जो लोग भक्त हैं भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं वो तो ऊंचाई बहुत ऊंची है ज्ञान और भक्ति ये तो मानो हमारे व्यक्तित्व के विकास में चाहे भक्त देखो चाहे भक्त देखो सबसे ऊपर परमात्मा की प्राप्ति है जो उसकी प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ रहा है उस अंतिम लक्ष्य तक तो उसके बीच में अनेक प्रकार की सिद्धियाँ आती हैं मध्य में और हर किसी को आती है। जो व्यक्ति सिद्धियों को थोड़ी भी सिद्धियां प्राप्त हुई और उनके आकर्षण में उसको फंस गया उसने लगाइए तो बहुत बड़ी बात है देखो कैसी अच्छी बात है भगवान की कृपा से हमको ये प्राप्त हो गया हम दूसरे के मन की बात को जान लेते हैं भविष्य की बात को जान लेते हैं हम ऐसा कर लेते वैसा कर लेते हैं इस प्रकार से क्या कि किसी का रोग कोई व्यक्ति रोगी है उसको जान मैं उसके सिर के हाथ हाँप फेराता हूँ उसका रोग ठीक हो जाता है ऐसे करके हो जाता है। जहाँ उसको ये लगा ये सिद्धियाँ जहाँ प्राप्त हुई उसको और उनका वो प्रयोग करने लगा तो फिर की यात्रा उसकी ठप बस रह गए वहीं का बस उसी का आनंद लो उन्हीं सिद्धियों का और अच्छा चमत्कार लोगों को दिखाओ और लोगों की प्रशंसा प्राप्त करो और अपनी गदगद रहो बस वहीं तक आगे की यात्रा जो है वो कदम हो इसलिए बार बार सबको यही समझाया जाता है भक्तों को ज्ञानियों को कि भाई जब कभी इस प्रकार की बात आवे तो मुँह से निकालो मत बोलो मत बताओ मत किसी को ये भी ना कहो कि हमको ऐसा दिखाई दिया वैसा दिखाई दिया मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया ऐसा किया तो ऐसा हो गया मत कहो किसी को उनकी उपेक्षा करो भुलाओ उनको बस और अपना आगे का रास्ता दे जैसे रास्ते में जा रहे हों रास्ते में अगर सांप दिखाई दे तो क्या करेंगे तो उस रास्ते को छोड़ देंगे थोड़ा इधर से काट के इधर से निकल जाएंगे थोड़ा काट के उधर से निकल, निकल हैं? बीच में नहीं पड़ेंगे तो ऐसे ही ये सब सिद्धियाँ बिच्छू की तरह सामने अगर बीच में आती हैं तो इनको छोड़ो बाईपास करके निकल जाओ बाहर आगे बढ़ो तब रास्ता आगे बढ़ेगी नहीं तो बढ़ेगी लेकिन ये तो सब नाम जब करने से कोई भी साधना हो अनेक प्रकार की साधना हो जब करो तो उसमें भी ये तो कहते हैं साधक नाम जब कहीं पाए जब के संबंध में कुछ बातें ये भी हैं वह भी बताते जाते हैं कि जब करना जो है वो ले लगा करके जब करना चाहिए कंटिन्यूअस जब होना चाहिए लेकिन जब में टेंशन नहीं होना चाहिए बिना टेंशन के लगातार जब तेल धारावत होना चाहिए और सहज भाव में होना चाहिए सुखपूर्वक होना चाहिए प्रभावशाली होता है अपना फल दिखाने वाला होता है तो इसलिए ले लाए बता दिया साधक नाम ले। ही लाए लाए और सिद्धि पाए, और जपही नाम जन आरत भारी ऐसे भी लोग होते हैं संसार में जो अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं व्यक्तियों को तकलीफें आ जाती है कोई रोगी हो गया है किसी का मुकदमा चल रहा है किसी को कोई और आर्थिक हानि हो गई है कुछ मामला हो तो ऐसे करके आर्त लोग कहलाते हैं आत्माने परेशान लोग तो ऐसे कि जप ही नाम जन आरत भारी भक्त लोग अगर भगवान बहुत भारी आत्म विपत्ति आ जाए और फिर उसका नाम भगवान का नाम जपे तो मिटे ही को संकट हो सुखारी सुखारी कब व्यक्ति होता जब संकट आ जाते हैं संकट माना बहुत खराब संकट भी आ जाए तो संकट भी मिट जाते हैं और वो ही सुखारी व्यक्ति सुखी हो जाता है देखो नाम जब करने का एक ये भी फल तो इस प्रकार से यहाँ पर चार प्रकार के लोगों का वर्णन हो गया एक तो ब्रह्म सुख वाले हो गए एक दूध गति वाले हो गए दूसरे अनुमादिक प्राप्त करने वाले हो गए और चौथे आर्त जो है जिनके संकट थे उन संकटों से छूटने वाले हो गए तो बस ये चार प्रकार ये चारों प्रकार के भक्त हैं और ये गीता का जो चार प्रकार के भक्त सातवें अध्याय में कहे गए हैं उन्हीं का ये अनुवाद है लेकिन तुलसीदास जी की अपनी अनुभूति भी है बिल्कुल शब्द सा अनुवाद नहीं है वहां पर भगवान कहते हैं कि देखो जो सुकृति लोग हैं वे भगवान के भक्त हैं और वो चार प्रकार के हैं आर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी इस प्रकार के चार नाम लिए वहां भगवान ने और उनका विश्वास की कि आर्थ किसे कहेंगे अर्थार्थी किसे कहेंगे जिज्ञासु किसे कहेंगे लेकिन ज्ञानी भक्त को लेकर के भगवान ने फिर वहां तो ज्यादा बोला भगवान ने कहा कि उन सब भक्तों में से तीन भक्त जो है वो तो हमारे अनन्य भक्त नहीं है भक्त वो भी हैं लेकिन अनन्य नहीं है ज्ञानी भक्त जो है वो तो अन्य भक्त है वो मेरा भी भक्त है बाकी जो तीन भक्त हैं वो अपने संकट से छूटने के लिए उनकी समस्या समस्याओं धन के लिए है संपत्ति के लिए है उसके लिए है तो इसलिए जो और और जितने हैं भक्त वो तो भक्त ऐसे हैं जो हमको तो साधन बनाते हैं भगवान को और अपना उनका दूसरा है चाहते कुछ और ही है लेकिन ज्ञानी भक्त जो है कुछ और नहीं चाहता केवल परमात्मा ही चाहता है और उसी में प्रीत रखता है तो उसकी प्रशंसा भगवान ने बहुत और कहा कि ज्ञानी तो आत्मत ज्ञानी जो है वो तो हमारा ही आत्मा ही है हम और ज्ञानी में कोई अंतर नहीं ऐसा भक्त तो वहाँ ज्ञानी और भक्त को मिला दिया और भक्त को और ज्ञानी को परमात्मा ने अपने साथ मिला लिया कहा के सब एक ही सत्र तो है तब इन चार प्रकार के जो भक्त थे तो उन्हीं को तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि यह है राम भगत जग चार प्रकारा भगवान के भक्त चार प्रकार के है और राम और सुकृति चारिव अनग उतारा ये चार सुकृति है और अनग है और उदार है ये उदार शब्द वही का है सुकृति शब्द भी वही गी गीत का है लेकिन तुलसीदास भी जो वो हो अनग शब्द और जोड़ दिया है तो उसके पास भी अनग भी होना चाहिए उसे इसलिए तुलसीदास ने एक अनग शब्द जोड़ा और एक शब्द और जोड़ा जो अगली पंक्ति में है कि चहु चतुर चारों चतुर्मी है चतुर्ीता में उसके पहले एक श्लोक आता है ये है की देखो <coughs> नमाम दुष्कृत ने मूढ़ा कृत्यं नाधमा एक श्लोक का लिया आता नुष्क नूढ़ नाधमा जो नराधम है मूढ़ है वो चतुर नहीं है वे लोग मेरा भजन नहीं करते लेकिन जो लोग वो जो, जो ऐसे मूढ़ नहीं है चतुर हैं वे फिर आर्थ अर्थार्थ जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त तो उनमें से हो जाते हैं तो तुलसीदास जी ने एक चतुर शब्द भी जोड़ा उसे डिस्टिंग करने के लिए जो मूल हैं, अधम नर हैं, काफी नर हैं, उनसे उनका अलग करने के लिए बताया कि चारों भक्त जो है ये है चतुर है और चतुर चारों भक्त जो वो उनके चारों के और गुण क्या हैं ये उदारा ये उदार भी उसमें है तो सीधा उसमें गीता में भगवान ने उनको उदार कहा उदार शब्द पहले भी आ चुका है बता चुके हैं उदार के माने ऐसा नहीं क्योंकि बहुत लोगों को धनदान इत्यादि करे को उदार है उदार के माने संस्कृत में है श्रेष्ठ ये चारों ही भक्त श्रेष्ठ है क्यों श्रेष्ठ हैं जो नराधन है मूढ़ है उनसे ये चारों श्रेष्ठ हैं भले ही कोई व्यक्ति अपने संकट के लिए भगवान का भजन करता हो जो हमारे संकट दूर हो जाएं भले ही व्यक्ति धन संपत्ति और अस्ट सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करता हो तो भी ये व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है विषयी लोगों से तो ये श्रेष्ठ है इसलिए जो है इनको उदार भी बोला तो इस चार भक्त चार प्रकार के भक्त हो गए पहले सबसे श्रेष्ठ भक्त का नाम लिया उसके बाद नंबर दो का जो है उससे नीचे का है उसका नाम लिया जो कि जिज्ञास है या रहस्य को जानना चाहता है तो संस्कृत गीता में तो जिज्ञास माप शब्द तो वहाँ बोल दिया जब तो जिज्ञास के अनुसार क्या अर्थ है कि जाना चाहे गुण गति जेव नाम जीव जग जानते हुए जिज्ञास प्राप्ति हुआ वहाँ ज्ञानी भक्त को भगवान ने बोला था कि ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है तुलसीदास तो के अनुसार ज्ञानी भक्त कैसा है जो समस्त प्रपंच से है और ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला है ब्रह्म का आनंद प्राप्त करने वाला है और उसी आनंद में मग्न रहने वाला है ये जो है वो ज्ञानी भक्त तो ज्ञानी भक्त एक शब्द मात्र वहाँ गीता में था दो पंक्तियों में तुलसी ने ज्ञानी भक्त का रूप रेखा संक्षेप में आउटलाइन में बता दी ऐसा ज्ञानी होगा ऐसे उसमें जो है अर्थार्थी करके एक अर्थार्थी लेकिन लौकिक वस्तु में केवल एक धन ही तो है उसमें धन से भी ज्यादा श्रेष्ठ लौकिक वस्तुएं जो है वो हो अष्ट सिद्धियां अष्ट सिद्धियां भी एक लौकिक धन ही के समान है एक धन तो होता है जो रुपया पैसा है परिअसिद्धियां भी लौकिक ही उपलब्ध है इसलिए वो भी धन के अंतर संपत्ति के अंतर्गत गिनी जाती है इसलिए उसका नाम तुलसीदास ने ले दिया कि साधक नाम ही ले हों ही पाए। ये जो है अर्थार्थी लोग है। और जो आर्त है वो तो गीता में भी आर्थ का यहाँ भी अर्थ कर दिया जब कहीं नाम जन आर्तधारी वहाँ आर्तमात्र कहा का अर्थ होता कौन है जो तो संकट में पड़ता है वही अर्थ होता इसलिए उसको अर्थ कर दिया यहाँ मिट ही को संकट तो गीता के प्रकार से तुलसीदास की गीता की क्या उपनिषदों की भी प्राणों की भी व्याख्या भी करते रहते हैं इतनी चतुरता से ग्रंथ की रचना करते हैं कि उनकी व्याख्या भी होती रहे अगर कोई गीता के उन श्लोकों की व्याख्या करना चाहे तो तुलसीदास जी के इनको याद रखे तो वहां पर गीता की व्याख्या करने में उसको आसानी हो जाएगी और तो सही व्याख्या हो जाएगी नहीं तो वहाँ तक बुद्धि नहीं जाएगी जहाँ तक तुलसीदास जी की गई है उनका चारों प्रकार के भक्तों को सोचेगी अपने मन से तो वहां तक बुद्धि नहीं जाएगी जहाँ तक तुलसीदास जी की पहुंच गई इसलिए कहते हैं राम भक्ति भगत चार प्रकारा सुकृति चार्यो अनब और चहु शु का नाम या धारा कहती नाम के आधार पर नाम के द्वारा इस गति को प्राप्त कर सकते है ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा जी जो तुलसीदास जी बोल दिया ज्ञानी उसमें से जो वो इन चारों में से ज्ञानी भगवान को विशेष प्रिय तो अगर सावधानी से देखें तो ज्ञानी और भक्त को तुलसीदास दोनों को एक साथ लेकर के चलते हैं। ऐसा नहीं करते कि जो भक्त है वो ज्ञानी होते ही नहीं है ऐसा तुलसीदास ने कहीं नहीं कहा कि वो तो ज्ञानी है उसको भक्ति से क्या मतलब क्या किसी कहें हमें तो भक्त बहुत अच्छे लगते है हमें ज्ञानी से क्या मतलब हमें तो मूर्ख भक्त बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे है ऐसे थोड़ा है भक्त जब वो ज्ञानी होना चाहिए जो ज्ञानी होगा वही भक्त होगा इसलिए इन दोनों को अलग अलग किया जा सकता है इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी विशेष प्यारा भगवान को ये ज्ञानी भक्त चार बता दिए कि राम भगत जब चार प्रकार के भक्त हैं उसमें से ज्ञानी भक्त है और ज्ञानी भक्त भगवान को विशेष प्रिय है अब ये बात स्वयं भगवान ने कहीं उत्तर कांड में जब काल से भगवान मिले तब उन्होंने तारतम्य बता दिया अपने प्रेम का भगवान ने कहता सारा जगत ही मेरा बनाया हुआ मेरे ही उप जाया हुआ सब मेरे पुत्र के समान हैं इसलिए सब मुझे प्रिय है लेकिन फिर वहां बताने लगे कि नहीं उनमें से फिर मनुष्य मुझे ज्यादा प्रिय है मनुष्यों में भी फिर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म आचरण करने वाले हैं वो मुझे ज्यादा प्रिय है धर्म करने वालों में भी जो व्यक्ति विरक्त है वो मुझे ज्यादा प्रिय है और जो विरक्त पुरुषों में भी जो ज्ञानी है वो मुझे ज्यादा प्रिय है और ज्ञानियों में से भी जो विज्ञानी है वो मुझे और ज्यादा प्रिय है और उन विज्ञानियों में भी जो मेरे साथ काम किए मेरे अन्य भक्त हैं वो तो मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं उनके समान प्रिय कोई नहीं हुँ. तो तारतम्य हो गया देखो भगवान तो प्रिय ये तो कहीं नहीं कहा कि को, प्रिय नहीं प्रिय तो सब है लेकिन फिर प्रिय प्रेम में भी तारतम्य हो गया इस प्रकार तो ऐसे ही पर प्रभु बता दिया कि भगवान को जो ज्ञानी भक्त है वो सबसे ज्यादा प्रिय है तो ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा और चहु युग चहुश्रुति नाम प्रभाव आदि कहते हैं कि देखो ये चार प्रकार भक्त तो है लेकिन ज्ञान ये नामजग जो है वो हो जप की साधना चारो युग में प्रभावशाली है अन्यन्या साधनाएं जो है वो हो अन्यान्यागो में जैसे ज्ञान युग की साधना सत्युग के लिए है यज्ञ की साधना श्रेता युग के लिए है उपासना आदि ये जो है आ गई तो ये डॉक के योग में हो गई लेकिन कलियुग में क्या है तो कहते कलियुग में कल विशेष नहीं आने पाऊ कलियुग में तो भगवान के नाम की जब की साधना यही एकमात्र साधना और कोई दूसरा उपाय नहीं और साधना कोई भले करे तो नाम उसके जब के बल पर ही कर सकता है अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बने तो नाम जप के बल पर ही उसका ज्ञान सीखेगा और प्राप्त करेगा नाम जप नहीं करेगा तो फिर उसके वो हो, इस कलियुग में, फिर उसकी बाधा पड़ती है कलियुग की समस्या क्या है कलियुग की समस्या ये है कि इस समय वातावरण सामाजिक वातावरण युग प्रभाव के कारण से दूषित रहता दूषित रहते के माने क्या है कि जैसी आध्यात्मिक साधना के लिए जैसा वातावरण चाहिए वैसा वातावरण होता नहीं उसकी विपरीत होता है जिस वातावरण में व्यक्ति को शांत निर्विकार जहाँ कहीं कोई उसकी बाधा न पड़ती हो इस प्रकार से सुरक्षित होकर के साधना करे वहाँ आसपास तमाम निंदा स्तुति कलह झगड़ा फिसाब कहना सुनना टांग खींचना चोरी चमारी कुछ न कुछ आस घड़े रहेगा और व्यक्ति को डिस्टर्बेंस पैदा ही करता रहेगा कल्यूज में इस प्रकार के डिस्टर्बेंस हर समय हर स्थान पर सब जगह मिलते माने चाहे यहाँ कहीं चले जाओ पर्वतों पर भी चले जाओ एकांत स्थानों में भी चले जाओ तुचंत प्रभाव से वहां पर भी ये संकट बिठाई घरों में नगरों में कोई तो समस्या है ही है उसकी तो बात ही क्या गांव में कोई समस्या है ही है। आश्रम में चले जाओ तो भी वहां कुछ ना कुछ मिलेगी मान लो घट जाए थोड़ी बहुत आधी परिफ्टी परसेंट तो भी वहां पर समस्या वहां पर भी मिलेगी तरह वहां पर क्यों मिलेगी क्योंकि तो कल्कार में ही है कलयुग तो युग तो कलियुग है ही है उसका प्रभाव तो वहां पर भी है इसलिए क्या करें तुम जब ये समस्या है तो उसमें ये नाम जब रहो तो नाम जब एक प्रकार की किला बंदी है किलेबंदी माने जब चारों तरफ से सैनी सेना लगी हो और चारों तरफ से तीर प्रहार चल रहे हो अठारह सितम्बर छाड़ हो रही हो उस समय अपने आप को क्या करो कि किले के अंदर बंद करके रखो गेट बंद रखो भीतर अपने बैठो ये प्रहार अपने ऊपर न पहुंचने पाऊ है तो किलेबंदी का क्या होता है भगवान का नाम जफे रहोगी समर्थ रामदास जगह अपने दास बोध में लेते हैं की राम जफे रहो और काम से बचे रहो राम नाम ही जब बाका आपका तो जपते रहोगे तो बचे रहोगे तुम तुमकामनाओं इत्यादि से और संसार की समस्याओं से बचे रहोगे इसीलिए बंदे काम कर रहा फिर अपनी कोई साधना कर रहो नाम तो जब ही जपे रहो लेकिन उसके बाद अपने शब्दों को सुनो समझो अध्ययन करो अध्यापन कराओ ज्ञान की बातें करो और भक्ति की बातें करो भक्ति का डेवलप करो भक्ति भी बढ़ाओ अपने अंदर वैराग्य भी, भी, भी बढ़ाओ जो कुछ साधना हो सकती है जिस प्रकार की भी साधना रहो और तुलसीदास ने ये करके देखा और उसमेंदास तो को कहते है, हमें जैसा ये नाम जब फला ऐसा और कुछ नहीं इसलिए हम तो भाई यही बताएंगे कि नाम जब देते रहो इसलिए कहते हैं कल विशेष नहीं जहाने का सकल कामना ही मुझे राम भगत लक्ष्मी अगर आप तुलसीदास से कहते हैं अगर, अगर कोई ये कहे कि आपने चार प्रकार के धक्त बताए चारों कोई न कोई कामना तो है आखिरकार किसी को ब्रह्म सुख प्राप्त करने के भी कामना है तो वो भी पारमार्थिक कामना सही और शुभ कामना सही लेकिन सभी कामना तो वही है अगर कोई व्यक्ति कोई कामना नहीं तो तो उसका तो भी उस निष्कामता को बनाए रखने के लिए भी नाम जपते रहो नहीं तो किसी समय कामना आपके पराक्रमण कर सकती है तो कहते हैं सकल कामना ही जो तो सब कामनाओं से रहते हैं और राम भगत रील भगवान की भक्ति के रस में ही मन में मन परमात्मा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं जैसे ज्ञानी लोग ब्रह्म अनुभव ऐसे भक्त लोग क्या करते हैं राम भगत रसली बात है भक्त लोग भगवान की भक्ति के रस में लीन ऐसे रस के मने आनंद है रस और आनंद एक ही बात है में दिया रस हो गई शाह रस गया है शाह वो परमात्मा ब्रह्म ही रस है तो ब्रह्म आनंद स्वरूप है, तो है। इसलिए कह दिया ब्रह्म रस स्वरूप है मैंने आनंद स्वरूप है तो यहाँ पे हो गया रावण भक्ति रस भगवान की भक्ति के रस में लीन है मैंने रस जो आनंद ही है भगवान की भक्ति के आनंद में जो लोग मरने और कामना कोई नहीं है तो वो क्या है कि नाम सुप्रेम पीयू के मन में ऐसे लोग भी अपने हृदय में नाम सुप्रेम पीयू सहृद उनका जो है वो राम नाम जो है वो तो अमृत का कुंड है समान और उन्होंने अपने मन को उसी में मछली बना रखा है तात्पर्य क्या है जैसे मछली पानी को छोड़ करके नहीं जाती इसी प्रकार से भक्तों का मन भगवान नाम के का, राम नाम का जो प्रेम है वो तो प्रेम का जो कुंड है या सागर है उसको छोड़कर के मन जाता नहीं बराबर उसी में रहता राम नाम जब हृदय में और बराबर उसी के आनंद को भगवान के आनंद को भक्ति को उसी प्राप्त करता रहता है उसी में मग्न रहता है ये राम नाम के संबंध में ये महिमा इस प्रकार की हुई इससे ये मालूम होता है इस प्रसंग से कि देखो आध्यात्मिक साधना में किसी भी प्रकार की कोई भी साधना किसी भी स्तर पर कर रहा हो उसको नाम जप करना चाहिए सकाम भाव से कर रहा हो तो भी नाम जपना चाहिए निष्काम भाव से साधना कर रहा हो तो भी जपना चाहिए और सकाम भाव की साधनाएं अनेक प्रकार की हैं वो सब साधनाएं जो है वो नाम जब से वो सभी पूरी होती है इसलिए नाम जप उसे करता रहना चाहिए लेकिन नाम जप के साथ में कोई ऐसी बाधा नहीं है कि नाम जप करो तो फिर आप उपनिषद नहीं पढ़ सकते गीता नहीं पढ़ सकते ऐसी मनाई नहीं है नाम जप करो भगवान का ध्यान भी करो शास्त्रों का अध्ययन भी करो श्रवण भी करो ये सब हो सकता है ये आगे चलकर के दिखा देंगे जहां मनो शत्रुता नण में जब पहुंचे तो वहां भगवान का नाम भी जप करते हैं वहां के ऋषि मुनि पुराण की कथा सुनाते हैं वो भी सुनते हैं वे भगवान का ध्यान भी करते हैं इस प्रकार देखते हैं कि वो वो चार काम करते रहते हैं तप करते रहते हैं जप करते रहते हैं स्वाध्याय या श्रम का कार्य ये करते रहते हैं और ध्यान करते रहते हैं तो ये चार काम करते रहते हैं लगातार तो ये चारों कार्य जो है आध्यात्मिक साधना में एक दूसरे के पूरक है सहयोगी सभी को करते रहें और इन सभी साधनाओं में नामजद व्यक्ति के लिए एक प्रकार के जैसे खेत में बाड़ लगा दी जाती है या जैसे कोई किलेबंदी कर ली गई तो सब तरह से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए नाम जब तो करती रहना चाहिए नाम का आगे चलकर करके बताएंगे नाम के दो काम है एक तो वो बाही जगत के जो दूषित प्रभाव है उनसे व्यक्ति को बचाता है माने वैराग्य भी लाता है उसमें और दूसरे वो नाम परमात्मा तक पहुंचाता भी है सगुन धर्म तक पहुंचाता है निर्गुण धर्म तक पहुंचाता है ये नाम का ही काम है तो वहां तक व्यक्ति को पहुंचा देता है <क्षिकिवारी> इसलिए दूसरा काम तो माने जितनी भी आध्यात्मिक साधना का जितना भी प्रयोजन है वो नाम जब के द्वारा पूरा होता रहता है तो तो आगे का पृहारगुपते वयस्म दीए सत्यं वाला च भाख भक्ति प्रय्छ रघुतिवन काोषरहित कर्मा चीराम च राम जय जय